सुराधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरि हरिगोविंद रम हरि गोविंद बोलवृंदावंदे लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय ति परू सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धामेरण प्रवर्तोको तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव चक्षुन तस्गुव श्री नम दिव्यारण्यकद्रुमा श्रीमदरत्न संहासनस्थ श्रीमद् राधाश्री गोविंददेव श्रेष्ठाली सनौ स्मरा नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत जयमीरे वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावोको हे भट्टी भट्टि युग्मुनाथसो श्रीजीव मे कृत मनुमती दया द्र तुलसीकान ये यदना च पुराणपठनम तथस हरि बुलशृंद वंदे हरिलाल की मंगल श्री वृंदावन वृंदावन महिमामृत पूर्व प्रसंग में यह निरूपण कर कि श्रीमद वृंदावन स्वरूप का प्रकाशन करने वाले हैं इसलिए वे परतत्व का निकट प्रकाशन करने वाले वैभव के कारण परतत्व का प्रकाशन न करके स्वरूप के रूप में प्रकाशन करने वाले होकर श्रीमदावन विराजमान हैं क्योंकि परतत्व तो अपने आप में वह सॉरी परतत्व तो अपने आप में चेष्टा और गुण इन से युक्त होकर के बराहमान तो उसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं नवा श्लोक है विचित्र श्रीमद राधा कुंज बाटी चकास्ती आद्यो भाव यो विशुस्त पूर्ण तद्रूपास्ता सर्वा के अत्याशर्या श्रीमद वृंदाटवी कुंजवाटी वृंदाटवी वो अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है जहां देश काल और पात्र तीनों की दृष्टि से श्रीमद वृंदावन जो लीला भूमि है भूमि चिन्मयी होकर के बराजि श्री हाँ लघु भागवतामृत में तो जी ने वर्णन किया कि अतः प्रभु प्रभावत्वात नात्र किंचित असंगतम श्री वृंदावन में कोई भी वस्तु तो असंगत नहीं है यहां पर प्रभु एक काल में कभी बाल्य भाव कभी कैशोर भाव कभी पौगंड भाव इनको धारण करके विराजमान जैसा परकर वैसे स्वर्थ कर लेते हैं और वैसे ही भाव को धारण कर लेते हैं बात्सल्य परकर है तो वे शिशु बन जाएंगे सखाओं के बीच में हैं तो वे पौगंड अवस्था में विराजमान हो जाएंगे यदि प्रियाओं के बीच में हैं तो वे कैशोर भाव को धारण करके विराजमान हो जाएंगे यदि वे कहीं असुरों का वध कर रहे हैं तो उस समय भगवत भाव को धारण करके विराजमान हो जाएंगे असुरों को पावर्ग दान करते हुए भी अपवर्ग दाता है गोविंदी में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि पराभवम पवर का मतलब है पापा भ मो तो पराभव फिर फेनल बक्त, दुष्ट जन जो हैं असुर जन उनके मुंह में झाग दलवा दे झाग आ जाए फेनल वक्तृताच पापा बंधम उनको बांध लेते हैं भीपा भा भ उनको भय प्रदान करते हैं मर्णम तसै और उनको मार डालते हैं तो हो तो महाराज तुम पवर्गदाता पापा भा भव माँ इन तीनों को प्रदान करने वाले और कहते ये हो कि हम अपवर्गदाता तो ये आश्चर्य की बात है तो विरुद्ध धर्माश्रय ठाकुर में विराजमान पवर्ग दाता पे अपवर्ग दोषी जो शत्रु है, शत्रु का उनको अपवर्ग प्रदान करने वाली होकर बेरा ही बात तो अतः प्रभु प्रभु में ये अपूर्व विचित्रता है परकर के अनुसार अलग लीला का विस्तार करना पर अनुसार स्वरूप और भाव दोनों को प्रकट करना ये उनकी विशेषता शिव की एक विशेषता के पात्र के अनुसार वहां पर विचित्रता है इसी तरह से इस स्थान के अनुसार विचित्रता है कल निरूपण कराए थे श्री कमल के समान हैं और उनमें विस्तार और संकोच इन दोनों की सामर्थ्य विराजमान है श्री श्याम यदि यमुना पुलिन पर तो वंशी बजा रहे हैं और शिवप्रिया जी अभिसार कर रही हैं स्वामी जो तो शिव वृंदावन भूमि का संकोच हो जाए और रास करते समय विलास के समय शिव वृंदावन पुलिन ही सुविस्तृत हो जाए ऐसे ही काल ब्रह्मरात्रो पते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छंद गोप्य सगवत प्रिया जो सीमित त्रियामा रात्रि है बुत्र्यामा रात्रि ही ऐसी हो कि जाए कि बुत्रयामा रात्रि जैसेमा रात्रि वही ब्रह्म रात्रि बन जाए, जाए। और जिस रात्रि जिन लीलाओं को करने के लिए अपेक्षा है एक ब्रह्म रात्रि की उतनी लीलाए त्रयामा रात्रि में नित्य संपादित हो जाए क्योंकि रास लीला नित्य है और नित्य उन लीलाओं का संपादन हो जाए तो वृंदावन विशेषता है कि उसमें छोटे समय में बड़ा समय समाहित हो जाए और बड़ा समय छोटा हो जाए दोनों विशेषता अल्प में विभू का समावेश और विभू में अल्प का समावेश ये योगदान की विशेषता है जैसे बड़ा समय है एक वर्ष का ब्रह्म मोहन लीला में बछड़ाओं को आपने ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को हरण कर लिया छिपा लिया एक वर्ष तक का समय पंत जिस समय एक वर्ष के बाद में मिलते हैं उस समय कृष्ण से ही कह रहे हैं कि भैया तू कहा चल रो हमने तो एक कौर भी ना खाय एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया जो भोजन है वह एक वर्ष बाद में पूरा हो रहा है ठाकुर के हाथ में दही भात का कौर सना हुआ रखा हुआ है उंगलियाओं उंगलियों के पौधुओं के ऊपर अचार बिलसारू शाक अलग अलग रखे हुए हैं अलग अलग स्वाद ले लेकर के चटनी सोठ उनको खा रहे हैं कहीं मिल रहे हैं एक वर्ष पहले भोजन प्रारंभ किया था और एक वर्ष बाद भोजन समापन हो रहा है के भैया तू कहां चलोगे हमने तो एक और भी नायक खाए तो छोटा जो बड़ा समय है वो छोटे से समय में समाहित तो हो जाए एक वर्ष का जो समय है वो क्षण सरी का प्रतीत हो ऐसे ही क्षण युग शत में वो या बिना भवत श्री कृष्ण व्योग में इन ब्रज गोपीका के लिए एक क्षण युग शत सरी हो जाए तो छोटा समय बड़ा हो जाए बड़ा समय छोटा हो जाए तो प्रभु की अचिंतता है इसी प्रकार स्थान की अचिंत्यता है इसी प्रकार काल की अचितता है सभी वस्तुएं सब काल में तुरंत ही शिववृंदावन में उपस्थित हो जाएं इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है तो शिव वृंदावन अचिंत होकर के विराजमान है तो अत्याश्चर्य शिव वृंदावन अत्यंत आश्चर्यपूर्ण होकर के विराजमान और रस का प्राण ही है रस सारस चमत्कार काव्यशास्त्र कारों ने निपण किया कि रस का सार चमत्कार है सर्वदा यदि चमत्कार है मृत्यु उत्सुकता बनी हुई है, तब तो रस की प्राप्ति है और जहां उत्सुकता नहीं रहेगी नित्य नूतनता की प्राप्ति कहीं नहीं होगी तो फिर रस आस्वादनीय नहीं बन पाएगा इसलिए रस की एक विशेषता है कि उसमें निरंतर निरंतर उत्सुकता बनी रहती है तो श्री का जो रस रस है, वो सभी अत्यंत आश्चर्यपूर्ण क्योंकि उनमें देश की की दृष्टि दृष्टि से, से काल से, और पात्र की दृष्टि से नित्य चमत्कार बना रहता है और उनमें विरुद्ध धर्माश्रयता एक काल में विराजमान होती है उस तो विरुद्ध धर्माश्रयता से ठाकुर के बाद स्वरूप में कहीं बाधा आती नहीं है जैसे समुद्र में मछली भी है और समुद्र में मगर भी है मछली और मगर का बैर हो सकता है परंतु तो समुद्र के साथ में न मछली का बैर है न मगर का बैर है इसी प्रकार कहीं जीव को माया विमोहित करने में समर्थ है तो जीव माया में कहीं झगड़ा हो सकता है कॉन्ट्रास्ट हो सकता है परंतु ठाकुर के साथ में न जीव का विरोध है न माया का विरोध है विसमता तो विरुद्ध धर्माश्रय होकर के वे एक काल में विराजमान हैं उनमें अचिंतता विराजमान है उस अचिंतता के कारण जैसे जो रोग है उस रोग में कफपित्त बात इन तीनों को की कुपित है और संध्यपात दशा में जैसे एक औषधि दी जाए परंतु तो वो एक औषधि वस्तुओं को कफ पित्त बात इन तीन विरोधी वस्तुओं का समाधान करने में समर्थ है इसी प्रकार भगवान में विरुद्ध धर्माश्रयता एक काल में विराजमान तो वे विरुद्ध धर्माश्रय होकर के विराजमान है वे श्री प्रभु निमित्तों पदान होकर के भी विराजमान हैं। उन प्रभु में कहीं अपने आप को प्रकट करने की, जगत को प्रकट प्रकट करने करने की की की की जगत और संकोच की, दोनों की जो शक्ति है दोनों की शक्ति एक काल में विराजमान है तो आविर्भाव तुरोभाव दोनों शक्तियों की स्थापना ये भगवान में विराजमान है इसलिए वे अचंत्य होकर के विराजमान है शिव वृंदावन में भी किसी वस्तु को प्रकट करना और किसी वस्तु को छपा देना इनकी सामर्थ्य अपूर्व रूप से विराजमान है उनमें अविकृत परिणामता सहज रूप में विराजमान है जैसे एक सोना वह कुंडल के रूप में भी परिणत हो सकता है वही कहीं कटक के रूप में भी परिणत हो सकता है सोना अपने आप के स्वरूप को बिगाड़ नहीं रहा है सोना सोना ही रहेगा पर तो वह अनेक रूप को धारण कर सकता है तो स्वयं में बिकार न होते हुए अनेक वस्तुओं का परिणाम प्रकट कर देना वो एक ही सोना कभी हाथ की अंगूठी बन जाएगा कभी गले का हार भी बन जाएगा कान का कुंडल भी बन, सक, बन सकता है तो अपने आप को विकार न करते हुए अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर देना यह सामर्थ्य श्री वृंदावन की विराजमान है और सामर्थ्य श्री श्याम में भी विराजमान है तो भगवान में अचिंत्यता है परंतु अचिंतता के ये मुख्य लक्षण नहीं है ये सब उनके तटस्थ लक्षण है मुख्य लक्षण नहीं है स्वरूप लक्षण नहीं है अचिंत्यता का विरुद्ध धर्माश्रय होना आविर्भाव तिरुभाव होना अविकृत परिणाम होना होना ये अचिंतता का मुख्य लक्षण नहीं है ये सब उसके तटस्थ लक्षण है अचिंतता का मुख्य लक्षण यदि होगा तो वो ये कि मानव की बुद्धि से उन प्रभु को नहीं जाना जा सकता उन प्रभु के इस स्वरूप का वर्णन जैसा शास्त्र ने किया है उसके अनुसार ही उनको जानना ये अचिंतता का स्वरूप लक्षण मानव की बुद्धि वह भ्रम प्रमाद विपरीक्षा करना पाटक इन दोषों से युक्त होकर के विराजमान है परंतु तो शास्त्र की जो बुद्धि है शास्त्र का जो विवेचन है वह सर्वदा सभी दोषों से मुक्त होकर के विराजमान उसमें भ्रम नहीं है उसमें प्रमाद नहीं है गलती नहीं है उसमें इंद्रियों की करण मानी इंद्रिया उनकी अपातभ माने पटुता न होना इंद्रों की अपनी सीमा वो भी उसमें नहीं है और उसमें जो ठगने की स्थिति है भावना वो भी नहीं है गुरु के हृदय में ये भावना हो सकती है कि कहीं ऐसा न हो कि मैंने सारी विद्या शिष्य को पढ़ा दी तो गुरु गुरु रह जाए और चेला शक्कर बन जाए तो विपुलित ये भी वेद में नहीं है इसलिए वेद ने भगवत स्वरूप का जैसा वर्णन किया है उसको उस रूप में स्वीकार करो यह हुई अचिंत्यता बाकी की जितनी भी वस्तुएं हैं वे कहीं तटस्थ लक्षण है जो कभी दिखेंगी कभी नहीं दिखेंगी तटस्थ लक्षण कहेंगे कि भाई देवदत्त का मकान कौन सा था कौन सा है बोले जिसके ऊपर कल हमने तोता बैठा हुआ देखा अभी कोई पहचान है क्या तोता हो भी सकता है उड़ भी सकता है तो जो गुण कभी दिखें कभी ना दिखें उनको हम कहेंगे तटस्थ लक्षण जो आकृति प्रकृति होकर के विराजमान है उसका नाम है स्वरूप लक्षण तो भगवान का स्वरूप लक्षण कहीं निरूपण किया जाएगा तो वह वेद के द्वारा ही स्थापित किया जाएगा प्रकट जो बात जो वाणी है उस वाणी के द्वारा ही उनका वर्णन किया जा सकता है जो लक्षण उनके स्वरूप का वर्णन करने वाले लक्षण नहीं है इसलिए उनके द्वारा उनका उस वस्तु का स्वरूप कहीं प्रकट नहीं हो सकता है आकृति प्रकृति ये स्वरूप लक्षण है और वो प्रकट नहीं हो सकती है कोई लक्षण कभी दिखे कभी नहीं दिखे ये अन्य प्रकार से प्रकट किए जा सकते हैं तो जितने भी चार भेद बताए तर्कती आदि जो चार भेद दिखाए, कि दिखाई तर्कती है है, वह अविकृत परिणामता है उसमें आविर्भाव तिरुभाव इनकी सामर्थ्य है ये जो अचिंतता के लक्षण बताए ये सारे लक्षण तटस्थ लक्षण है स्वरूप लक्षण है कि श्री भगवान का और श्री वृंदावन धाम का जैसा वेद वर्णन कर रहे हैं उनका वेद का जो प्रतिपाद्य है उसको हम उस को ही हम स्वरूप लक्षण करके निरूपण करेंगे तो अत्याश्चर्य श्री वृंदावन अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है और उन आश्चर्यपूर्ण होने पर उनकी आश्चर्यमयता का धाम की नित्यता का धाम की आश्चर्यमयता का श्री वेद वर्णन करते हैं कि अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात ब्रह्म सूत्रों में अंतिम जो सूत्र है वो है आहा, वहां जाकर के फिर किसी की दोबारा संसार में आवृत्ति नहीं होती है संसार में नहीं आना पड़ता है या दो बार जो रिपीट किया गया अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात ये आनंद के कारण किया गया कि अरे आनंद दोबारा लौटने के आनंद नहीं होगा तो आनंद में ये बात पुनः पुनः प्रकट हो गई तो कहीं ब्रह्म में कहीं रिपीट नहीं किया गया है बीपसा नहीं है परंतु यहां पर, पर अंतिम सूत्र में जो दीपसा प्रकट की गई वो दीपसा आनंद की उत्फुल्लता में आवेश में अपने आप स्पोन्टेनियस ओवरफ्लो हो गया है अपने आप वस्तु सामने प्रकट हो गई है इसलिए बीर सा सामने प्रकट हुई है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात तो ऐसे आश्चर्य मैं श्रीमद वृंदावन विराजमान है कि वहां पहुंच करके जो नित्य गोलोकधाम श्रीमद वृंदावन वहां पहुंच करके आवृत्ति नहीं होती है अत्याचर्य सर्वतोष विचित्र संसार की जितनी भी वस्तु हैं उन सब वस्तुओं से श्रीमद वृंदावन विचित्र होकर के विराजमान हैं संसार की सभी वस्तु वे कहीं त्रोण से बनकर के विराजमान विराजमान है और सुख दुख मोहात्मक होकर के विराजमान परंतु इनसे विचित्र हैं श्री वृंदावन वहां आनंद ही आनंद है और वहां विरह भी परम परम आनंद रूप है विरह का स्वरूप भी आनंदात्मक होकर के ही विराजमान है तो सर्व तोस्मा अस्मात्मा दृश्यमान जो जगत है उससे वह विचित्र होकर के विराजमान विचित्रता क्या है कि जगत छह भाव विकारों से युक्त है जायते अस्ति वर्धते विपरमते अपीयते विनश्यती इन ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त है परंतु श्रीमद वृंदावन में ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है ये भाव दशाएं षठ भाव विकार वृंदावन में नहीं है इसलिए अस्म विचित्र विचित्र श्रीवाटवी इससे विचित्र होकर के विराजमान है श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति। श्रीमद राधा कुंजवाटी श्री राधिका की यह कुंजवाटी यह कुंज का शोभा से युक्त है श्रीमद कहने का तात्पर्य है शोभा उसका गोण नहीं है शोभा उसका श्री उसका स्वरूप ही है श्री राधारानी ही श्री वृंदावन के रूप में विराजमान है तो श्रीमत कहने का तात्पर्य यहां पर गुण नहीं है वृंदावन की शोभा उसका अलग से गुण नहीं है बल्कि वह उसका स्वरूप ही है क्योंकि वह आनंदात्मक वस्तु से श्री शिवृंदावन उत्पन्न हुए हैं ऐसे कुंज बाकी चकास्ती ये श्री वृंदावन की कुंज ये शोभा को प्राप्त हो रही है चकास्ती माने शोहित हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। वे अपने आप को कृपा करके अपने आप को ही प्रकाशित कर रही हैं। कोई उनको उत्पन्न करने वाला नहीं है चकाश ने कहकर के दिखाया कि वो नित्य पदार्थ है और उसका आविर्भाव तुरुभाव किसी के सामने प्रकट काल में अवतार काल में उसका आविर्भाव है अवतार काल नहीं है तब वो विराजमान तो है परंतु उसका तुरुभाव है वो दर्शन नहीं दे रही है यो भाव यो विशुद्धोत्पूर्ण श्री वृंदावन में आद्य भाव विराजमान है आदिभाव का तात्पर्य है श्रृंगार रस आद्य रस श्रृंगारस को ही सब रसों का मूल कारण रूपण किया गया ऐसा जो श्री आद्य भाव है श्रृंगार रस जो विशुद्धोत पूर्ण वो श्रृंगारस श्री वृंदावन में ही विशुद्ध रूप में और पूर्ण रूप में प्रकट हो रहा है विशुद्ध का तात्पर्य है उसमें स्वार्थ का कहीं सम्मिलन नहीं है स्वार्थ से रहित होकर जितने डिग्रीज में स्वार्थ आएगा उतने ही डिग्री में प्रेम कहीं कम हो जाएगा तो यहां पर निस्वार्थ है ही नहीं इसलिए विशुद्ध होकर के विराजमान जहां भोग मोक्ष की अभिलाषा यही है कई तप इस कई तरफ से भी मुक्त होकर के वो विराजमान हैं भोग की अभिलाषा नहीं है अपने सुख की और यहां तक के सेवा के अतिरिक्त मोक्ष की अभिला अभिलाषा भी सायुज मुक्ति की अभिलाषा वृंदावन में नहीं नहीं है ऐसे ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा जो भक्ति है उससे रहित होकर के वह शुद्ध भक्ति श्रीमद वृंदावन में विराजमान है आद्य भाव जो विशुद्धता वो विशुद्ध होकर के आद्य भाव है जिसमें स्वार्थ नहीं है और जिसमें कहीं भी दूसरी अभिलाषा अन्य अभिलाषता शून्य हो करके वह प्रीति विराजमान है पूर्ण श्री वृंदावन पूर्ण होकर के विराजमान है जहां अपूर्णता होगी वहां पर किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा होगी परंतु जहां पूर्णता है वहां उस वस्तु को प्राप्त करके अन्यत्र कहीं दूसरी जगह जाने की अभिलाषा साधक के हृदय में नहीं होती है सा साह ऐसी शिव वृंदाटमी कुंज बाकी वृंदावन ये तादोन माध सर्वा वो उसके समान वो ही है एक अलंकार होता है उसको कहते हैं अनंवय अलंकार जहां पर उपमे ही उपमान बन जाए अलग से कोई उपमान नहीं हो राम से राम सियासी सिया राम रावण यो युद्धम राम रावण यो एव ये अन्य अलंकार है नान्याय सदृशी ब्रजे ये है, राधिका के समान राधिका ही है कोई दूसरा नहीं है क्योंकि सर्वोत्तम है और यदि किसी दूसरे से उसकी तुलना की जाएगी तो हीन उपमान हो जाएगा और हीन उपमान होना यह काव्य में एक दोष माना गया इसलिए सर्वा शिव वृंदावन स्वयं सेवा में प्रवृत्त हैं और स्वयं सेवा में प्रवृत्त होकर के तादृशोधमाद सर्वा जितने भी वृंदावन के पदार्थ हैं उन सबों को शिव वृंदावन उन्मुक्त कर देने वाले होकर के विराजमान है ऐसे अत्यंत आश्चर्यपूर्ण शिव विराजमान है आश्चर्य बना रहेगा तो श्री वृंदावन का स्वरूप भी है कि उसमें आश्चर्य है आश्चर्य होने के कारण उत्सुकता बनी रहेगी और यदि आश्चर्य समाप्त हो जाएगा तो रस और विभाव सामग्री उसमें आसक्ति नहीं होगी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में आसक्ति नहीं रहेगी जिसके प्रति हम आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहेगी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। उत्सुकता जैसे ही आश्चर्य समाप्त होगा विस्मय समाप्त होगा वैसे ही उससे वस्तु दूर हो जाएगी परंतु यहां पर नित्य नित्य रस का प्रकाशन है इसलिए परम परम आस्वादनिक होकर के वो विराजमान है तत्री बाविर भू ताविर भवद्रूपा शोभा वैदक रागादी घऊ नंगरंगी राधा कृष्ण खेलता स्वाली जुष्टौ ऐसे वृंदावन में आविर्भवत रूप शोभा श्री प्रिया ये दोनों क्रीड़ा करते हुए श्री वृंदावन में विराजमान हैं जो परतत्व है वो परतत्व क्रीड़ा करते हुए विराजमान है व्यापक होते हुए भी वह मध्यम आकार दिख रहा है परंतु तो मध्यम आकार दिखना उसकी व्यापकता का बाधक नहीं है, वह सर्वदा विभू होकर के ही विराजमान था परंतु तो वह अपने स्वरूप को कहीं प्रकट नहीं कर रहा था विरुद्ध धर्माश्रयता होने के कारण वह अपने स्वरूप को आज मध्यम आकार में विराजमान है परंतु तो उसका मध्यम आकार आकार देश -काल की सीमा से परिचन्न नहीं है होते हुए भी देश -काल की सीमा से नहीं है इसलिए उस स्वरूप को परिचन्न हो जाता तो उसको मध्यम आकार कहते परंतु वो नहीं है तो भले एक स्वरूप दिख रहा है परंतु तो स्वरूप दिखने पर भी वह ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है तो अपने व्यापक रूपता को कहीं छिपाए हुए है कभी व्यापक रूपता को प्रकट कर दे तो उसकी ब्रह्मता सिद्ध हो जाएगी यशोरा मैया के सामने कृष्ण एक मध्यम आकार बालक के रूप में विराजमान है परंतु तो यदि मैया कन्हैया को बांध रही है और दो अंगुल अंगुलोरी बड़ी से बड़ी डोरी से भी बदने में नहीं आ रही है दो अंगुल अंगुलोरी छोटी पड़ रही है तो एक काल में विभूता दिखा रही तो कभी विभूता दिखा दी कभी विभूता नहीं दिखाई तो विभूता उनका अपना गुण है अब सेठ जी की ये इच्छा है कि सेठ जी अपनी पूरी दौलत दिखाए किसी को नहीं दिखाए ये उनकी इच्छा के ऊपर है ऐसे ही अपना विभुतारूपी गुण श्री कृष्ण कभी दिखाते हैं माटी खाते हैं भैया कहती है खोल मुख और मुख खुल जाता है तो सारे विश्व रूप का दर्शन करा देते हैं कभी नहीं कराते हैं और श्री यशोदा उनको दुग्ध मुख शिशु रूप में ही अपने स्तन का अपान कराती हुई विराजमान होती हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कभी दिखा देते हैं तो सेठ जी की इच्छा के ऊपर है कि वे अपनी इच्छा को दिखाएं अपनी संपत्ति को दिखाएं कभी आधी दिखाएं कभी पूर्ण दिखाते हुए विराजमान हो जाए कभी माधुर्य को पूर्ण दिखा रहे हैं कभी कभी ऐश्वर्य को भी वे दिखा देते हैं तो भगवत स्वरूप मध्यम आकार होने पर भी ब्रह्म है वह मध्यम आकार होने पर भी वह परमात्मा होकर के विराजमान है ब्रह्म और परमात्मा रूपता को वे कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं कभी माधुर्य को पूर्ण दिखाते हैं ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप को जब नहीं दिखाते हैं उस समय वह सीमित होकर के विराजमान हो जाता है मध्यम आकार दिखते हैं कभी दिखाते हैं तो कभी कभी दिखा करके अपने विश्व रूपता का भी दर्शन करा देते हैं सर्वाश्रयता का भी दर्शन भी करा देते हैं तो भगवत स्वरूप मध्यम होने के कारण वह परम उपास्य और परत नहीं हो सकता है यह बात स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि वे मध्यम हैं। हमको देश काल की सीमा में सीमित दिख रहे हैं इसलिए वे परम उपास्य नहीं हैं, वे सीमित हैं और सीमित वस्तु तो कहीं परम उपास्य नहीं होगी ये तर्क स्वीकार्य नहीं है इस तर्क को नहीं क्योंकि श्री कृष्ण में वो तत्व तर्क वो शक्ति विद्यमान है कभी वे सेठ जी अपने उस पूरी संपत्ति को दिखा देते हैं कभी नहीं दिखाते हैं कभी ऐश्वर्य दिखा देते हैं कभी माधुर्य दिखाते हैं जहां ऐश्वर्य दिखाएंगे वहां मधुर्य नहीं है जहां माधुर्य दिखाएंगे वहां ऐश्वर्य नहीं है कभी कभी ऐश्वर्य को दिखाने पर भी माधुर्य बाधित नहीं होता है जैसे रास में एक ही कृष्ण अनंत स्वरूप के द्वारा नृत्य करते हुए विराजमान है पूरा ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है परंतु यही समझती हैं कि आहा ये तो प्यारे का नृत्य कौशल है कि मुझे पूरे मंडल में वे व्याप्त दिख रहे हैं जैसे रस्सी में अलात चक्र में कोई अग्नि को बांध करके घुमाए तो अग्नि पूरी सर्वत्र व्याप्त होती है तो श्री प्रियाजी, लालजी लाल जी बीच श्याम सुंदर रास बिहारी रास बिहार बीच में विराजमान हैं। मंडल में अनंत गोपी का विराजमान हैं और उनके साथ में भी श्री राशेश्वरी श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। परंतु तो ये प्यारे का ऐश्वर्य है ऐसा नहीं मान रही हैं। विचार कर रही हैं माधुरी की दृष्टि से विचार कर रही हैं कि आहा मेरे प्यारे का नृत्य का लाघव ऐसा है स्विफ्टनेस ऐसी है कि मुझे पूरे मंडल में उसी प्रकार व्याप्त दिख रहे हैं जैसे कोई अग्नि को रस्सी में बांध करके घुमाए तो गोला पूरा दिखता है अग्नि का ऐसे ही श्याम सुंदर का नृत्य में सब मेरी सखियों के साथ में भी उनको नृत्य करते हुए मैं देख रही हूं परंतु तो मुख्य रूप में नृत्य मेरे साथ में ही है और मंडल में इनकी जो स्थिति है यह तो अलाथ चक्र की तरह से केवल मुझे एक स्फूर्ति मात्र करा रही है यह एक ही तो ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी ऐश्वर्य को स्वीकार न करना यह माधुरी की स्थिति है ऐसे तो अत्यंत आश्चर्यमय होकर के श्री वृंदावन विराजमान है तो तत्र भा, आवे, आवेर भवत रूप शोभा इस वृंदावन में ही श्री श्याम सुंदर की रूप और शोभा ये दोनों प्रकट हुई रूप का तात्पर्य है श्री अंग का गठन जब श्री अंग के गठन में ही वस्त्र अलंकार इत्यादि का संवेश किया जाए तो उससे जो रूप की वृद्धि होगी उसी का नाम है शोभा उस शोभा में यदि भाव आ जाए तो वो ये है भाव कांति भाव के कारण कुछ और चमक आ जाए तो वो ये कान्ति तो वो कांति ही जब चेष्टाओं के रूप में प्रकट हो तो उसी का नाम है दीप्ति तो श्रीअंग का गठन श्रीअंग का विन्यास वह रूप उसमें ही बस् आभूषण इनके कारण कोई अपूर्व सौंदर्य की वृद्धि हो जाए तो वही है शोभा या सौंदर्य और ये रूप ऐसा है प्रत्येक वस्त्रों और आभूषण उनकी शोभा को बढ़ा देने वाला है भूषण भूषण अंगम आभूषण के कारण यहां श्रीयंग की शोभा नहीं है बल्कि श्रीयंग के कारण आभूषण की शोभा भूषण भूषण का भी आभूषण होकर के वह अंग विराजमान शोभा होकर के विराजमान मैया ने हाथ में जो पहुंची धारण कराई आज पहुंची की हाथ की शोभा के कारण पहुंची खिलुटी पहुंची के कारण हाथ की शोभा नहीं आभूषण का भी आभूषण ये अंग तो तत्व भगवत रूप शोभा तत्व माने श्री वृंदावन में ही प्रियालाल के रूप का दर्शन हुआ और रूप में भी वस्त्र आभूषण के कारण कुछ भी धारण कर ले आरा टेढ़ा वो भी शोभा को प्राप्त हो जाए कि मेरे मधुरा नाम मंडनम नाम जो मधुर हैं उनके लिए कौन सी वस्तु तो मधुर नहीं हो जाएगी तो तत्व आविर्भव शोभा वैदग्धि इन वृंदावन में जैसी श्री श्याम सुंदर की विदग्धता प्राप्त है वैसी विदग्धता कहीं दूसरी जगह नहीं है वैदग्धि का तात्पर्य है कि विरुद्ध परिस्थितियों में भी जहां मार्ग को निकाल करके ले जाने की सामर्थ्य विराजमान यह है वही गति विरुद्ध परिस्थितियों में अपनी प्रत्युत्पन्न मती के द्वारा स्वाभाविक प्रत्युत्पन्न मती के द्वारा जो कोई मार्ग को निकाल करके ले जाए श्री राघवेंद्र सरकार में और श्री श्याम में कहीं यही विशेष रूप से अंतर है दोनों की लीलाओं में श्री राघवेंद्र की लीला मनुष्य लीला के अनुरूप होकर के विराजमान है और वहां वे ईश्वर होते हुए भी अपने ऐश्वर्य का कभी भी पूरी तरह से प्रकाशन नहीं करते हैं यदि अहरावण सर्प अस्त्र के द्वारा राम को बांध लेता है श्री राघवेंद्र सरकार को बांध लेता है तो राघवेंद्र अपनी पराक्रम को नहीं दिखाएंगे उस समय प्रतीक्षा करेंगे कि गर्णि जी आए और इनको दूर करें क्योंकि यदि अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन करेंगे तो नराकृत नीलास्ता नहीं रहेगी इसलिए वहां पर परम समर्थ होने पर भी कहीं न कहीं मानवोचित जो प्रवृत्ति है उसको अपनाते हुए श्री राघवेंद्र सरकार कहीं न कहीं किसी दूसरी सहायता की अपेक्षा करते हैं और अपेक्षा करते हुए फिर उनके द्वारा वे मानव का जो स्वभाव है मानव की सामर्थ्य की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वे विराजमान होते हैं परंतु तो यहां पर श्री कृष्ण अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को बढ़ा करके अपनी प्रतिपन्न मत के कारण विरोध ही परिस्थितियों में भी कही न कहीं ना कहीं मार्ग निकाल लेते हैं और उनकी लीला शक्ति कोई ऐसी योजना कर देती है जिससे कि एक अपूर्व से समन्वय स्थापित हो जाए जैसे श्रीमाधव नाटक ने एक लीला का वर्णन किया कि सौभाग्य पूर्णमा का अवसर है माने राखी पूर्णिमा का अवसर और उस राखी पूर्णिमा में पौर्णमासी जी ने ये कहा कि यदि नायक के द्वारा नायिका का आज के दिन श्रृंगार किया जाएगा तो उसका सौभाग्य वृद्धि होगी और श्याम सुंदर ने पौर्ण मास जी के इस आदेश को प्राप्त करके उस समय मधुमंगल से कहा कि आहर गौरी तीर तीर्थ तीर गौरी तीर्थे तथाभिरंत मिच्यामी प्रियया पदमावलंबिन कि कर पद्म के कान के आभूषण धारण कर रखे हैं जिन्होंने अपने हाथ में लीला कमल ले रखा है ऐसी प्रिया के साथ में मैं बेहार करना चाहता हूं आज उनका श्रृंगार करना चाहता हूं इसलिए प्रिया को लेकर के आओ मधुमंगल से श्याम सुंदर ने कहा अब मधुमंगल समझे नहीं प्रिया पदमा वनशिकया पदमा का नाम आया था तो उन्होंने पदमा की चंद्रावली जी का करा दिया ने तो कहा था कि राधिका को लेकर के आओ और मधमंगल से कहा और मधमंगल ने श्याम सुंदर के इस आदेश को प्राप्त करके कि आहर गौरी तीर्थ तीर गौरी तीर्थ जो है वो उस गौरी तीर्थ में तुम प्रिया को लेकर के आओ तत्वाभिरंत मिच्छा वहां पर मैं अभिरंत रमण करना चाहता हूं प्रिया प्रिया जो है पद्म उनकी उनके अवतंस को कुंडल को जिन्होंने धारण कर रखा है ऐसे प्रिया को के साथ में उनका श्रृंगार करना मैं चाहता हूं क्योंकि इसके द्वारा पौर्णमासी जी ने कहा है कि दंपति की अपूर्व प्रीति बढ़ेगी इनका अपूर्व अपूर्वोत्थान होगा और मधुमंगल ने उसी समय इसी वचन को सुनकर के आधा वचन सुन करके जल्दी जल्दी में श्री चंद्रावली जी का विचार करा दिया अब उसी जगह श्री राधा ने भी पहुंच गई अब विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि दो प्रतिपक्षाएं एक साथ एक स्थान पर एक ही काल में उपस्थित तो हो गई श्याम सुंदर उस समय बड़ी चतुराई के साथ में ये विदग्धता दिखा रहे विदग्धता की बात चल रही है विदग्धता दिखा रहे हैं कि बड़ी चतुराई के साथ में श्री श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं आज प्रिया का श्रृंगार करना चाहता हूं और प्रिया के श्रृंगार करने के लिए मैं इस समय जो मयूर मुकुट है मयूर पंख उनके द्वारा परम सुंदर क्रीड की रचना करके प्रिया का श्रृंगार करना चाहता हूं और उसी समय श्री ललता कहती हैं बोले आहा इन वृंदावन के मयूरों की कालज्ञता देखो कि श्री ने विचार किया कि मैं अपने हाथ से कोई जौ बना करके सात पंख का या पांच पंख का या ग्यारह पंख का जोड़ बना करके श्री प्रिया को सजाना चाहता हूं ग्यारह पंखों को एक साथ बांध करके और उनको आगे पीछे जोड़ करके एक पूरा घेरा बनाना वो जो जोड़ है उससे प्रिया को सजाना चाहता हूं और श्री श्यामचंद्र अपने हाथ से तुरंत ही उन पंखों को बांध करके और उसे जोड़ की रचना करते हैं और श्री प्रिया को जिस समर्पित करते हैं प्रिया उस श्रृंगार को ग्रहण करती है और उसको ही श्री श्याम सुंदर को धारण करा देती है अब श्री श्याम सुंदर प्रिया का दर्शन करने के लिए हमारे ब्रिज में छाता के पास में नदी सैमरी गांव है तो सैमरी की जो देवी है वो उसी लीला की उसी लीला का वर्णन है तो उस समय देवी जी के मंदिर में श्री कृष्ण प्रकट कर प्रवेश करते हैं और देवी जी के मंदिर में प्रवेश करके वहां श्री प्रिया जी उनके साथ में विराजमान हैं और इतने में ही पता लग जाता है अभिमन्यु गोप को या जटला को और वे जटला जी उस समय कहती हैं कि आज तो मैं उस चंचल नंद के कुमार को रंगे हाथ पकड़ूंगी और वे मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं जटला जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं वैसे ही श्री राधा का तो घबरा करके वहां मूर्छित तो हो जाती हैं, गिर जाती हैं और श्री कृष्ण उस समय देवी के मूर्ति को हटा करके या देवी की मूर्ति की जगह स्वयं सिंह के ऊपर विराजमान हो जाते हैं और अभिमन्यु से कहते हैं खबरदार यदि पतव्रता के ऊपर तुम आरोप लगाओगे तो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी अब ये विरक्तता है ये विदग्धता की बात कर रहे थे कि श्री कृष्ण कैसे है? कि भिदग, का मतलब है परिस्थितियों में भी कहीं मार्ग को निकाल लेना यह विदग्धता तो श्री विरक्त माधव नाटकीय रूप गोस्वामी जी का विदग्ध माधव तो उसमें विदग्धता जो है वो श्री कृष्ण में परपूर्ण रूप से विराजमान और श्री ललता बीच में आकर कहती हैं कि आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति आने वाली है हे hey ये राधिका आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए आपकी आपत्ति को दूर करने के लिए देखो देवी मां के सामने प्रणाम कर रही हैं पड़ी हुई है अब पड़ी हुई है किसी तरह से और कहा जा रहा है कुछ घबरा करके भाई भयभीत होकर के श्री राधिका वहा मूर्त होकर के गिर गई कि हा आप क्या करू और उस समय श्री कृष्ण ये विदग्धता प्रकट करते हुए कृष्ण का जो परिकर है वो विदग्धता प्रकट करते हुए ये कहता है कि ये तुम्हारे हित के चिंतन के लिए देवी माँ मा से प्रार्थना कर रही हैं और श्री कृष्ण भी देवी का ही अभिनय करते हुए हम्म तुमने पतिम्रता के ऊपर आक्षेप किया तुम्हारी आयु क्षीण होगी वो तो मेरी परम भक्ता ये राधिका मुझे प्रणाम कर रही है इसलिए मैं उस आपत्ति को दूर कर रही हूं तो ये श्री कृष्ण की विशेषता है तो श्री राघवेंद्र सरकार वहां पर सर्प से बदने पर भी सामर से बांध होने पर भी अपनी अचंतता को प्रकट नहीं करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं से कोई गरुण को बुला करके लाए और वो सब बंधन को काटे तो श्री राघवेंद्र सरकार की सारी लीलाएं कहीं भी विशेष रूप से श्री रामायण बाल्मीक रामायण में बाल्मी और श्री गोसाई जी के तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी के रामायण में दोनों में अंतर है कि तुलसीदास जी के रामायण में श्री राम प्रारंभ से ही ईश्वर हैं। श्री बाल्मीक श्री राम को ईश्वर मानते हैं परंतु तो लीला में कहीं ईश्वरता को ईश्वरी को घुसने नहीं देते पूरी लीला में श्री राम एक महापुरुष एक मनुष्य बनकर के एक महान नायक बनकर के एक मनुष्य बनकर के ही रहते हैं और वे विषम भिश, परिस्थितियों में भी कहीं मानव की जो सीमाएं हैं उनका संरक्षण करते हुए उनको आदर देते हुए वे उस लीला को आगे बढ़ाते हैं मानवोचित जो लीला है उस लोक संग्रह की लीला उसकी रक्षा करते हुए वे आगे बढ़ते हैं लोक संग्रह का कहीं वे त्याग नहीं करते हैं पर तो यहां पर श्री कृष्ण वे लोकसंग्रह का त्याग करके कभी झूठ बोल करके झूठ आचरण करके कहीं भ्रम जो है वो भ्रम उत्पन्न करके जो बाधाएं हैं उन बाधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो श्री वृंदावन अपूर्ण रूप से वैदक भी से पूर्ण होकर के विराजमान श्री प्रियालाल प्रियालाल का वर्णन चल रहा है तत्विर्भव रूप शोभा श्री वृंदावन में रूप और शोभा ये दोनों की दोनों उत्पन्न हुई रूप का तात्पर्य है सुंदर शरीर एक अनुपात का जो शरीर है सौंदर्य के जितने भी प्रतिमान हैं उन प्रतिमानों का परम परम पालन करते हुए जो सुंदर श्री अंग श्री अंग की जो चलाव उतार जो घटन उस घटन का जहां पूर्णता और समग्रता उसकी आदर्श रूपता प्राप्त होती है वो श्री प्रियालाल इन दोनों के श्री अंग में विराजमान है और फिर उसमें शोभा अपूर्व शोभा जो है वो शोभा भी विराजमान है तो तत्व भवत शोभा वहां पर रूप के साथ में शोभा जो है वो शोभा भी प्रकट हुई और उसके साथ में सोने में सोहागा वैद भी और है चुराई और है वृद्ध धर्मता वृद्ध परिस्थितियों में भी कहीं मार्ग को निकालने की जो बुद्धिमत्ता है वो विराजमान है प्रसंग चल रहा है कोई और उसको जल्दी से किसी दूसरे प्रसंग में परिवर्तित कर देना उसे दूसरे प्रभाव को उत्पन्न कर देना ये उनकी विशेषता है अन्य राग रागा भूतऊ गह ये दोनों प्रिय लाल अन्योन्य अनुराग से युक्त होकर के विराजमान हैं इन दोनों में अन्योन्य एक दूसरे के प्रति अपूर्व जो अनुराग वो विराजमान अनुराग का तात्पर्य है सतत मान होने पर भी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति नित्य प्यारे का दर्शन कर रही हैं परंतु तो प्रत्येक क्षण मित्रता का अनुभव हो रहा है निरंतर अतः आदि न अंत बिहार को दौ लाल प्रिया में भई न चिन्हारी अभी तो लाल प्रिया में पहचान भी नहीं हुई है निरंतर मिलन हो रहा है परंतु तो प्रत्येक क्षण ऐसा लग रहा है जैसे कोई अद्भुत वस्तु देखी है पहली बार देखी इसने यहां पर कभी सुरतारंभ सुरतांत है ही नहीं यहां पर नित्य नूतन हो करके ही शिव का निरंतर निरंतर दर्शन है दो लाल प्रिया में भई न लाल प्रिया में कभी तो जैसे पहचान भी नहीं हुई है ये अपूर्व विशेषता विराजमान तो अनुराग अद्भुत ओघ दोनों प्रियालाल में अनुराग का अद्भुत ओघ माने बाढ़ चली आ रही है एक प्रवाह चला आ रहा है अनुराग का प्रभाव उस अनुराग के प्रभाव में श्री प्रियालाल दोनों नित्य नूतन रूप में ही एक दूसरे का दर्शन करते हैं इस प्रसंग को को गोस्वामी जी ने दान में बड़े अच्छे ढंग से दिखाया बहुत मधुर प्रकार से दिखाया श्री प्रिया जी बरसाने से आ रही हैं और आपको गोविंद कुंड गोर्धन में अब बरसाने से आएंगे तो गोवर्धन पार करके दान घाटी जो है उसको पार करके ही जाने का रास्ता है पहाड़ के ऊपर चलकर के जाना तो उधांग के जाना तो बड़ा कठिन है तो रास्ता तो गोई है अभी भी रास्ता है आएंगे तो वहीं से जाना पड़ेगा दांग घाटी से होकर के ही जाना पड़ेगा तो ये बरसाने से आ रही हैं और उपर, से है और दांग घाटी के ऊपर डां घाटी को धूप से देखते हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका ध्यान रखने के लिए आप चढ़ गए हैं श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर वहां से देख रहे हैं कोई निकल तो नहीं रहा है बिल्कुल पहरेदारी कर रहे हैं कि दान दिए बिना कोई निकल न जाए और श्री प्रिया दूर से श्री श्याम सुंदर को गोवर्धन शिखर के ऊपर जब देखती है विशाखा तो के काम में लग के कहती हैं देख प्यारे का कैसा सुंदर रूप ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं अद्भुत है और उस समय श्री विशाखा जी कह रहे हैं समझी वर्णन कर रहे हैं दानकिल कोमुदी में कि यदा यदा पश्चिम माधवम पुरा तदा तद से वत्त्य पूर्वताम नव सदासमें देखती है तदा से तदैवा पूर्वताम उस समय ये अपूर्व है पहले कभी नहीं देखा ऐसा कहती है मेरी तो अभी तक समझ में यह नहीं आया कि तेरी आंखें प्यारे को नित्य नवीन देखती हैं कि इनका रूप नित्य नवीन हो जाता नव सदा यह सदा प्यारे नित्य नवीन हो जाता है कि रागोन्मदे राग के उन्मान में विस्मय तक के मक्षिणी तेरी आंखें विस्मृत रहती हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सौंदर्य प्रश्न है कि सब्जेक्टिव? <laughs> सब्जेक्टिव तो यहां पर ये पता नहीं लग रहा है कि तू प्यारे को नित्य नहीं देखती है कि प्यारे नृत्य नवीन होकर के सामने प्रकट हो जाते हैं परंतु हमारे वृंदावन की विशेषता यह है कि यहाँ पर देखने वाली आंखें भी नित्य नवीन हैं और वस्तु भी शाम सुंदर का सौंदर्य नित्य नवीन है दोनों वस्तुएं ये कहा नहीं जा सकता है कि एक पक्ष है दूसरा पक्ष नहीं है यहां पर दोनों ही वस्तुएं नित्य नूतन होकर के विराजमान तो यहां पर कह रहे हैं अन्योन्य अनुरागार्थ प्रिया लाल दोनों में अनुराग की ओख निरंतर निरंतर विराजमान है नृत्याभंग प्रो मदा अनंग रंगी नृत्य अभंग यहां पर रस का जो प्रवाह है वो सदा सदा बह रहा है उसमें कभी विकार आने वाला नहीं है एक सा जो परम आनंद को बहाने वाला जो विकार जो प्रवाह है वो ही नित्य प्रवाह विराजमान है और अभंग उसमें कहीं भी बीच में बाधा नहीं आ रही तो बाधा रहित तो अविकल जो प्रभा है का वह दोनों के हृदय में नित्य नित्य सर्वदा विराज नित्य और अभंग नित्य नहीं है नित्य भी है और उसमें कहीं भंग कहीं बाधा भी नहीं आ रही है ऐसे आनंद का प्रवाह यहां विराजमान है पूर्व मदानंद रंगी अपूर्व मद विराजमान हो रहा है मद उसे कहेंगे जो बहुकाल व्यापी हो और अन्य निरपेक्ष हो उसका नाम है मध मान उसे कहेंगे जो अल्पकाल व्यापी हो और अन्य सापेक्ष हो दूसरे का दूसरे की भी उसमें दूसरे को भी कहीं नोटिस किया जा रहा हो दूसरे को भी देखा तुमने उसकी ओर क्यों देखा वहां क्यों खड़े खड़े हुए थे तो अन्य सापेक्ष भी है और अल्पकाल व्यापी भी है जबकि मत उन्मल होकर के ये विराजमान है तो नित्य अभंग प्रोन उन्मद होकर के शिवप्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान हैं। उन्मद करत बिहार विनोद ये उन्मद होकर के उन्न तो होकर के किसी दूसरे की परवाह न करते हुए ये अपरूप से विनोद करते हुए विराजमान हो रहे हैं अनंग, अनंग रंग जिनमें अनंग रंग अपरूप से विराजमान हैं जहां काम जो कहियत प्रेम जो कहियत मन फुर प्रेम की परिभाषा दी गई कि जो मन में स्फुरित हो उसका नाम है प्रेम काम कहत रतरंग काम का तात्पर्य है जो कहीं चेष्टाओं में व्याप्त हो जाए उसका नाम है रति या काम और अंग अंग व्यापक है पाकों कहत अनंग और जो अंग अंग में व्यापक व्याप्त हो जाए उसका नाम है अनंग सुप्रेम रति और अनंग इन तीनों की परिभाषा कहीं द्रुवा दे रहे हैं कि प्रेम जो कही थे, मन फोरति शांत मन की विकल दशा शांत मन में विक्षेप उत्पन्न होना उसका नाम है प्रेम माने प्रथम उन्मेष उसका नाम है भाव उन्मेष की अतिशयता हो जाना पुष्ट हो जाना उसका नाम है प्रेम और वो प्रेम यदि चेष्टाओ रूप में प्रकट हो जाए तो उसका नाम है रति या काम और वो अंग अंग में व्याप्त हो जाए तो उसका नाम है अनंग तो जहां प्यारे की सेवा करने की कामना श्री किशोर जी के श्रीअंग में अंग अंग में व्याप्त होकर के विराजमान है अनंग रंगी वे श्री प्रियालाल अन्य रंगी होकर के रोम रोम से एक दूसरे की सेवा करना चाह रहे हैं अनंग रंगी है ऐसे राधा कृष्णव खेलता जिस वृंदावन में श्री राधा कृष्ण खेल रहे हैं सवाल जिष्टव अब जहां प्रियालाल दोनों विराजमान हैं, तो उनका दर्शन करने वाली सामाजिक भी चाहिए और वो सामाजिक कौन है वो सामाजिक हैं स्वाल अलीगण सखीगण वे ही उनकी सामाजिक होकर के विराजमान है तो प्रियालाल अपूर्व रूप से विराजमान और वे सखीगण उनका दर्शन कर रही हैं ऐसा ये शिव वृंदावन रस की चटसार होकर के रस की पाठशाला होकर के विराजमान ये वृंदावन अपूर्व से विराजमान है अत्युत्कृष्ट तो तत्र आविर्भवन रूप शोभा श्री वृंदावन में रूप शोभा प्रकट हुई वैद्यक वैदक प्रकट हुई अन्योन्य अनुराग प्रियालाल दोनों में विराजमान है वो भी सीमित नहीं ओघ के रूप में एक पूरी फ्लड के रूप में बाढ़ के रूप में वह प्रकट हो रहा है नित्य अभंग प्रोन्वदन नित्य अभंग रूप में और नित्य रूप में ये रस का जो प्रवाह है लीला का प्रवाह यह विराजमान है जिस लीला के प्रवाह में मदन प्रकृष्ट रूप से उन्माद की दशा है जिस उन्माद में बहुकाल व्यापकता है और अन्य निरपेक्षता है अन्य की भी परवाह नहीं है ऐसे अनंग रंगी रोम रोम से एक दूसरे का आनंद एक रूप दूसरे की सेवा करते हुए जहां विराजमान है ऐसे श्री राधा कृष्ण वो जो आनंदमय तत्व है वही आश्रय और विषय दो रूप में सर्वदा प्रकट हो करके वह उसका आश आस्वादन कर रहा है आनंद रूप होना एक अलग बात है आनंद का आस्वादन अलग बात है ब्रह्म आनंद रूप तो है परंतु उसमें आनंद का सीमित आस्वादन है स्वरूपभूत आस्वादन है प्रकट आस्वादन नहीं है जैसे सभी वस्तुएं पंच महाभूत से बनी है इस वस्त्र में भी अग्नि है पंच महाभूत है तो इसमें भी तेज अग्नि है तेज है परंतु इसके ऊपर एक हजार वर्ष तक ये प्रेशर कुकर रखा जाए तब भी दाल गलेगी नहीं क्योंकि स्वरूप अग्नि तो है परंतु प्रकट अग्नि नहीं है प्रकट अग्नि ही काम करती है और श्री प्रियालाल ये प्रकट रसरूप होकर के विराजमान है इसलिए वे परम परम आस्वादनीय है ऐसे नित्य अभंग प्रेमोम उनसे युक्त होकर के अनंग रंगी होकर के विराजमान जहां रोम रोम से एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं ऐसे राधा कृष्ण खेलता श्री राधा कृष्ण क्रिया कर रहे हैं सवाल जिष्टव और उस क्रीड़ा के आस्वाद का होकर के सखीगण विराजमान हैं क्योंकि वृंदावन का जितना भी विलास वो प्रियालाल का बिलास है ही नहीं वह सब बिलास है सखीगणों का सखी जैसे चाहती हैं वैसे प्रिया बिलास करते हैं रस की पहली लहर सखी में सखी श्री प्रिया जी के ऊपर प्रिया जी के सामने जब उस लीला का प्रिया के हृदय में बीज बपन करती हैं, तो श्री प्रिया में शाम सुंदर के रूप गुण इत्यादि को सुनकर के दूसरी लहर उत्पन्न होती है वह है ढुरन श्याम सुंदर की ओर थोड़ी सी प्रिया झुकती हैं ढुरती हैं। श्याम प्रिया की धुरन देखकर के तीसरी लहर उत्पन्न होती है लालजी में उनमें चंचलता उत्पन्न होती है और चंचल चंचलता उत्पन्न होने पर चौथी जो लहर है वो चौथी लहर पुनः सखी के हृदय में ही उत्पन्न होती है वो सखी उन युवल के उस बिलास का दर्शन करके परम परम आनंदित होती है तो ये राधा कृष्ण खेलता वे क्रिया कर रहे हैं सवाल जिष्ट अपनी अलियों के सखियों के साथ में तो इसकी दर्शक जो है वो सखी गण ही है अत्युत्कृष्टे सकल विधया शीलवृंदवने दोषा दृष्टा निज हत दृशा हतृशा वास्तवादी मूढ़ हरिहरिम प्राण बाधेप्यदृश संभाव्या नहीं प्राय सर्वस्व हा ऐसे अत्युत्कृष्ट श्री वृंदावन सकल विद्या जो सकल विधया श्री वृंदावन है सभी दृष्टियों से सभी कोणों से जो श्रील वृंदावन अत्यंत उत्कृष्ट होकर के विराजमान है सकल विधया संपूर्ण विधि संपूर्ण दृष्टि से जो वृंदावन अत्यंत उत्कृष्ट होकर के विराजमान है उत्कृष्ट कहने पर अपने आप ही सुपरलेटिव डिग्री प्रकट हो रही है फिर भी अति और कहा गया उसको भी अधिक श्रेष्ठता तो श्रील वृंदावन इसमें ये, ये श्रील वृंदावन है श्री का दान करने वाला प्रेम का दान करने वाला जो श्री वृंदावन है ये वृंदावन सभी विधि से परम परम उत्कृष्ट है अध्यात्म अद्भुत अधिदेव तीनों दृष्टियों से शिव वृंदावन परम परम पूर्ण होकर के विराजमान अध्यात्म की दृष्टि से ने अद्भुत की दृष्टि से शिव वृंदावन में सब सामग्री सब काल में सर्वदा सुलभ है अद्भुत के रूप में शिव वृंदावन ये अध्यात्म के रूप में अद्भुत के रूप में सब सामग्री सब काल में उपस्थित है अध्यात्म के रूप में शिव वृंदावन प्रेम का दान करने वाले हो करके विराजमान है राधे का दास्य प्रदान करने वाले हो करके शिव वृंदावन विराजमान है और अधिदेव के रूप में श्री प्रिया लाल के साक्षात स्वरूप हो करके ही शिव वृंदावन विराजमान है ऐसा जो शिव वृंदावन है वो वृंदावन दिव्य हो करके विराजमान है तो सकल विधेय अत्युत्कृष्ट सकल विधि का तात्पर्य है अद्भुत की दृष्टि से अध्यात्म की दृष्टि से और अधिक वृंदावन सर्वोत्कृष्ट होकर विराज तो तीनों की परम उत्कृष्टता है फिर उससे बढ़कर के कोई दूसरा धाम हो नहीं सकता ये परम परम दिव्यता अपने आप ही प्रकट हो रही है शील वृंदावन इसमें जो श्री उसको ल मार दान करने वाला शरीर का तात्पर्य है श्री का दान करने वाला अर्थात प्रेम संपत्ति का दान करने वाले श्री वृंदावन होकर के वृंदावन रज का स्पर्श करते हुए रहे हैं ये जो वृंदावन है जहां बैठे हैं आहो ये अश्विन शब्द बड़ा मार्मिक है किसी काल्पनिक वृंदावन का वर्णन नहीं कर रहे हैं अस्मिन कहकर के रज को छूते हुए शिव वृंदावन की रज को मस्तक के ऊपर धारण करते हुए इस रज का जो स्वरूप है ये ही है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए इस वृंदावन में हमको अनेक अनेक विसंगतियां दिख रही हैं अनेक अनेक दोष दिख रहे हैं परंतु वो दोष वृंदावन में नहीं है हमारी आंखों के कारण वह हमको वृंदावन का दिव्य स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है परंतु तो जब छू रहे हैं उस समय श्री दोष युक्त तो वृंदावन को नहीं छू रहे हैं उस समय जो चिन्मय वृंदावन है उसका ही स्पर्श कर रहे हैं जैसे श्री शिव ग्रह उनके चरण स्पर्श करते समय मन में ये विचार रहता ही नहीं है कि ये मिट्टी है कि ये पाषाण है कि ये का है कि ये मणि है ये विचार रहता ही नहीं है विचार रहता है कि श्री प्रभु के चरणों का ही स्पर्श किया जा रहा है इसी प्रकार इस वृंदावन को जब छुआ जा रहा है तो प्रतिमा के स्पर्श में जैसे प्रतिमेह का ही ध्यान किया जाता है ऐसे इस वृंदावन की रज को भी मस्तक के ऊपर धारण करते समय चिन्मय वृंदावन का ही स्मरण किया जाता है जो स्वरूप है उसका स्मरण किया जाता है और निसंदेह दृश्यमान की अपेक्षा जो ध्येय वृंदावन है वही अधिक अधिक श्रेष्ठ होता है सौंदर्य दृश्य सौंदर्य और ध्येय सौंदर्य सर्वदा अलग अलग होते एक दृश्य रूप में एक सामान्य से किसी शिला के ऊपर सिंदूर बिंदू लगा करके दो नेत्र चिपका करके उसके स्वरूप का दर्शन किया जा रहा है कितना बड़ा अंतर है कि उसी स्वरूप में उसी प्रतिमा में ध्यान तो दृश्य सौंदर्य और ध्यय सौंदर्य कितना बड़ा अंतर होता है उसमें कितना बड़ा अंतर होता है और दृश्य सौंदर्य सर्वदा त्याग जो होता है दृश्य सौंदर्य कभी भी उपा, कभी भी मुख्य नहीं होता है दृश्य सौंदर्य में जो ध्यय सौंदर्य है उसका ही निरंतर निरंतर ध्यान किया जाता है। तो कहकर के कह रहे हैं कि वृंदावन का जो दृश्य सौंदर्य दृश्य विरूपता है उस दृश्य विरूपता उसका दर्शन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर जो दर्शन किया जा रहा है उसके चिन्ह में स्वरूपता का ही निरंतर निरंतर दर्शन किया जाता है तो विरूपता में स्वरूपता का दर्शन कर लेना यह कितनी अद्भुत चमत्कार पूर्ण बात है और वो स्वरूपता जो है वही परम परम उपास्य होकर के विराजमान होती है तो अत्युत्कृष्ट सकल विद्या श्रील स्मिन दोषां दृष्टा उनके दोषों को देख करके भी निज हथा जो उन दोषों को सत्य करके माने अर्थात जो केवल दुश्यमान सौंदर्य में ही अटक के रह जाए और दुश्यमान सौंदर्य उसकी न्यूनताओं में ही जिनकी हत बुद्धि हत दृष्टि अटकी हुई है वे वास्तव में महामूर्ख जो धीय सौंदर्य है श्री वृंदावन का वही परम परम उत्कृष्ट होकर के विराजमान है तो दोषां दृष्टान निज दिशा वास्तवान ये बदलती वृंदावन के दोषों को देख करके उनको जो वास्तविक मानते हैं उन दोषों को वास्तविक मानते हैं वे दिशा वे आंख फूटे हुए हैं उनके नेत्र हैं ही नहीं हत दृष्ट हैं हत दृष्टि वाले हैं जो वृंदावन के इस दृश्यमान स्वरूप की कुरूपता का दर्शन करके उसको ही सत्य करके मानते हैं तो दृष्टान निज हत दिशा दुण वास्तवान ये बदंती वृंदावन के दोषों को दोषांत दृष्टान निज हत दिशा वास्तवान वास्तवान ये बदंती जो उन दोषों को वास्तविक करके मानते हैं ता ऐसे लोग परम परम मूल हैं और वे मूल हरे हरे प्राण बाधे हे हरी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे वृंदावन के दोषों का वर्णन करने वाले मुझे कभी भी प्राण बाद प्राण का बाध हो रहा हो मृत्यु पर्यंत कभी मुझे ऐसे लोगों से मेरा संपर्क न हो जो वृंदावन के दोषों का दोषों को वास्तविक करके मानते हैं ऐसे लोगों से मेरा संपर्क न हो जो दोष दिख रहे हैं वे कहीं ना कहीं हमारे अपने आंखों के ऊपर पड़े हुए चश्मा के कारण माया की दृष्टि के कारण वे दोष दिख रहे हैं श्री वृंदावन तो चिन्मय है तो यहां दो चीजों का वर्णन किया कि जो दोष दिख रहे हैं वे तो हैं हमारे माया के आवरण और विक्षेप के कारण और जो वास्तविक स्वरूप है शिव वृंदावन का वह चिन्मय स्वरूप है उस चिन्मय स्वरूप को दृश्यमान जो स्वरूप है वह उसकी प्रतिमा के रूप में कहीं दिख रहा है और जैसे प्रतिमा में हम प्रतिमा के दृश्यमान सौंदर्य का दर्शन नहीं करते हैं हम ध्यय सौंदर्य का ही दर्शन करते हैं शिला में भी जो त्रिपुर सुंदरी है उसके स्वरूप का दर्शन करते हैं ऐसे इस वृंदावन में हमको चिन्मय वृंदावन का ही दर्शन करना चाहिए बोल वृंदावन धाम की जय yeah. कैसे एकदम विजन क्लियर कर देते कि भगवत स्वरूप में यह विचार कभी नहीं किया जाता है कि ये पाषाण की मूर्ति है कि ये मिट्टी की मूर्ति है कि ये मणि की मूर्ति है कि ये लकड़ी की मूर्ति है यह विचार नहीं किया जाता है उसमें धेय सौंदर्य का ही निरंतर दर्शन किया जाता है दृश्य सौंदर्य का नहीं ऐसे ही वृंदावन में आकर के वृंदावन में दृश्य जो दोष हैं, उन दोषों का दर्शन करके कर वृंदावन के, के चिन्मय स्वरूप का ही निरंतर दर्शन किया जाए यही एक दृष्टि होनी चाहिए स्वाभिष्ट भाव में जो दृष्टि है वह यह चिन्मय वृंदावन है और इस चिन्हय वृंदावन में जिनमें शिव प्रियालाल विराजमान है और उस प्रियालाल की मैं दासी रूप में निरंतर सेवा करते हुए विराजमान हूं इस भाव को ही निरंतर निरंतर दर्शन किया जाए मुरा, हरे हरे मम प्राण बाद पेदशाह ऐसे जनों का मैं प्राण प्राणवाद होने पर भी दर्शन न करूं संभाव्यावा वी नहीं प्राय सर्व स्वहस्या ऐसे जन कभी भी मेरे लिए संभाव्य नहीं हो सकते हैं संभाव्य माने आदरणी जो वृंदावन के दोषों का वर्णन कर रहे हैं ऐसे जन चाहे कितने भी ऊंचे पद पर विराजमान हो वे चाहे कितने भी विद्वान कोटि में विराजमान हो उनके वचन मेरे लिए प्रमाण नहीं हो सकते हैं संभाव्य माने बे आदरणी नहीं हो सकते हैं थ्म नहीं प्राय सर्वस्व हास्या तो परिपूर्ण रूप से मेरे लिए हास्य के विषय ही बनेंगे उनकी प्रशंसा नहीं की जाएगी वे हास्य के विषय ही बनेंगे यदि कोई किसी महामणि को केवल पेपर की तरह से प्रयोग करे ऐसा हुआ भी पेपर की तरह से यदि कोई कोहिनूर हीरा को योग करे तो वो हास्य का पात्र है महाराजा एनर्जी सिंह उनके यहां पर उड़ रहा था और पेपर वेट कितने से उसका प्रयोग किया जा रहा था तो ऐसी महामारी को यदि कोई अनादर पूर्वक कहीं प्रयोग करता हुआ विराजमान है तो वह कहीं आदर का विषय नहीं होगा हास्य का विषय ही होगा ऐसे ही शिव नावन को यदि कोई दोष युक्त देकर के या उसका अवमूल्यन करते हुए यदि उसके साथ में व्यवहार करे तो ऐसा अवमूल्यन करने वाला हास्य का पात्र ही होगा ऐसे ये दृष्टांत के द्वारा ये निरूपण कर रहे हैं यहां पर निरूपण किया गया अर्थांतरन्यास अलंकार होता है अर्थांतर न्यास अलंकार वहां होता है जहां पर किसी सामान्य किसी उदाहरण को देख करके और फिर कोई यूनिवर्सल तुरंत प्रस्तुत किया जाए वहां पर अर्थान करने से होता है जैसे देवदत्त एक मनुष्य था वो मरा माया एक मनुष्य था वो मरा इंद्र एक मनुष्य था वो मरा इससे मनुष्य मरणशील है जहां विशेष से सामान्य का निर्धारण किया जाए उसको हम कहेंगे अर्थांतर न्यास यहां पर भी यही कह रहे हैं जो ऐसा ऐसा करेगा वो मूर्खी कहलाएगा एक सामान्य सिद्धांत के वास्तविक वस्तु को नित्य वस्तु को यदि कोई अन्य प्रकार से करे तो वह हास का पात्र ही होगा आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद मपास्य कृष्णे रमन्ते च राधा कृष्ण पदाबुजोत्तम रसाम स्वादेन पूर्ण स्थित वृंदावन के जितने भी वस्तुएं हैं उन सबों को चिन्ह करके ही मानो और सर्वोत्तम होने के कारण जो चिन्ह वस्तु हैं वे भी श्री वृंदावनीय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होती हैं जैसे उपनिषद वृंदावन में गोवत्स होकर के विराजमान हुए जैसे श्री लक्ष्मी चिन्हय है परंतु वे वृंदावन में गोपी बंदे की अभिलाषा करती है। जैसे हैं जैसे श्रुति तो चिन्मय है परंतु चिन्मय होते हुए भी श्रुतियां का अनुगत्य को ग्रहण करके वे जैसे गोपी बन करके गोपियों का एक यूथ बन करके वे श्री श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं ऐसे ही तो चिन्मय वस्तु भी कहीं माधुर्य के आस्वादन की दृष्टि से शिव वृंदावन में परकर बनकर के विराजमान हुई तो जब चिन्हय वस्तु भी परकर बनकर के विराजमान होती हैं तो मायक प्राकृत जो वस्तु है उसका तो कहना ही क्या वो यदि प्राकृत जन वे यदि चिन्मय होकर के शिवप्रिया लाल की सेवा करना चाहें तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है करनी चाहिए हमको भी करनी ही चाहिए अपनी प्राकृतिक का त्याग करके उस चिन्मय वस्तु का ही कहीं आस्वादन ग्रहण करना ही चाहिए तो ब्रह्मानंदरम गो रूपा सकला उपनिषद कृष्ण रमनते ब्रजे जिन लोगों ने ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया है अर्थात जो साधन सिद्ध जन हैं, वे भी कहीं संसार की असारता का विचार करके वे कहीं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के बाद में वे कहीं रूढ़ दशा को प्राप्त हुए फिर अधरूण समाधि दशा को प्राप्त हुए समाधि दशा के बाद में वे उत्क्रांत जो दशा है उस व्यक्त दशा को प्राप्त करके जो समाधि है समाधि से संसार में आकर के दशा को प्राप्त हुए दशा दशा में भी जो जीवन मुक्त को प्राप्त हुए और जीवन मुक्त दशा में भी आने के बाद में जो उत्क्रांत सिद्धि को प्राप्त हुए माएक शरीर जिनका छूट गया ऐसे लोग जो ब्रह्म साहित जी को प्राप्त करके महाज्ञानीगण विराजमान हैं, वे भी कहीं प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मानंद को प्राप्त करके भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने जो तप इत्यादि किए उनका परम फल यही चाहते हैं कि भक्ति के साथ में हमने जो ज्ञान किया था ज्ञान के एक अंग के रूप में हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति महारानी हमारे ऊपर कृपा करें और उन भक्ति की कृपा से मुक्ता आप लीले या विग्रह करवा भगवंतम भजंती वे भी लीलापूर्वक देव धारण करके भगवान की आराधना करते हैं तो ब्रह्मानंदम अब ब्रह्मानंद को उन्होंने प्राप्त किया पूरी साधना के द्वारा ज्ञान की साधना की ज्ञान की साधना में चार जो अधिकारी हैं अधिकार के जो साधन हैं उनको उन्होंने अपनाया मुत्र फल भोग त्याग विवेक सदसिवेक समाधिपत्ति समीक्षा छह संपत्तियां हैं सम दंत तीक्षा समाधान और शुद्धा ये समाधि सठ संपत्ति और मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा ये जो ज्ञान के चार साधन हैं इन ज्ञान के चार साधनों को अपनाते हुए जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ऐसे ब्रह्मानंद माप्य माया के आवरण को दूर करने के लिए जो अपवादन न्याय है उस अपवादन न्याय को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने सत असत का विवेक कौन सी वस्तु सत्य है कौन सी वस्तु असत्य है इसका विवेक फिर विवेक धारण करके हा अमुष फलभोग त्याग ना मुझे संसार का कोई सुख चाहिए और ना अमुष्य स्वर्ण का सुख चाहिए इसके फलभोग का त्याग फिर इस त्याग को प्राप्त करने के करने के बाद में छह संपत्ति उन्होंने प्राप्त की छह साधन प्राप्त किए सम मने ज्ञानेन्द्रियों को भस्म करना दम माने कर्मेंद्रियों को भस्म करना फिर समित्सा कष्ट को सहन करना फिर उपरती माने विषयों में चित्त जा रहा है उसको बार बार लौट करके आना फिर समाधान माने समाधि एकाग्रता तन्मात्रिक को समाधि और उस समाधि के बाद में फिर कहीं शुद्धा, तो शुद्धा को प्राप्त शुद्धा माने भगवत भक्ति तो भक्ति के साथ में उन ज्ञानियों ने कहीं ब्रह्मसाधन किया था भक्ति के प्रभाव से उनको कहीं ब्रह्म की प्राप्ति हुई परंतु भक्ति विराजमान रही क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेश मत भक्तिम लभते परम ज्ञान सात्विक होने के कारण मोक्ष की स्थिति में जो साधनूप ज्ञान था वह समाप्त हो गया स्वरूप भूत ज्ञान है वो तो बना रहा परंतु साधन भूत ज्ञान जहां समाप्त हो गया परंतु भक्ति समाप्त नहीं हुई भक्ति चिन्मय है इसने मोक्ष की दिशा में भी कहीं ना कहीं भक्ति का कोई अंश बना रहेगा उस स्थिति में वो भक्ति कृपा करेगी तो किसी किसी ज्ञानी को मुक्ता आप में लीले विग्रह करवा भगवंत भजंती वो लीला में भी लीलापूर्वक देव धारण करके भगवान की आराधना करने में वो समर्थ हो जाएगा इसीलिए श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मुख से के ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो ब्रह्म के समान उपाधि से रहित होकर के विराजमान हो गया पूरा ब्रह्म नहीं है क्योंकि भोग में कहीं मोक्ष की दशा में भी अंतर रहेगा तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा जो प्रसन्न चित्त है न शोषती न कांक्षती वो इस बात का सोच नहीं करता है कि मेरा कर्म छूट गया मेरे नित्य नियम आश्रम धर्म छूट गए और उनकी कांक्षा भी नहीं करेगा तो जो कर्म छूटा है जो साधन छूटे हैं उनकी भी अभिलाषा नहीं करेगा न कांशक्ति वह किसी भोग मोक्ष को चाहेगा समस्त सर्वेश भूतेश सर्वत्र ब्रम का दर्शन करेगा मद भक्तिम लभते परम वह भक्ति को प्राप्त करता है और श्री बल्दे गीता भूषण भाष्य में कई निरूपण करते हैं मद भक्तिम लभते लभते की व्याख्या के बहु नूंद भीन थी और फटकते समय बीनते समय उसने हाथ में पहन रखी थी एक पन्ना की अंगूठी हरे रंग की अंगूठी में से पन्ना कहीं कूटने में छिटक करके मुंगा में मिल गया मुंग में मिल गया तो उसने देखा अरे अंगूठी की कटोरी तो खाली है पन्ना कहाँ गया हरे रंग का नक तो दिख नहीं रहा है तो ढूंढ रही है सास आई बोले बेटी बहू क्या ढूंढ रही है बहू कहती है कि मां अंगूठी थी अंगूठी में से दबो नग नहीं दिख रहा है कहा गया इसमें जो जड़ा हुआ था पन्ना वो नहीं दिख रहा है बोले तू कहीं गई थी क्या उठ के बोले ना कहीं नहीं गई थी बोले चिंता मत कर तेरी दाल जो थाल में जितना भी दाल है आज पूरी दाल बोल इतनी दाल बोलो कोई बात नहीं कहीं सेवा में आ जाएगी किसी किसी को सेवा में दे देंगे कोई बात नहीं आज पूरी दाल बना ले बहू ने पूरी की पूरी दाल चढ़ा दी बड़ी बटलोई में तो दाल दाल जो थी वो तो गल गई और उसने जैसे ही करछी लेकर के धीरे से चलाया तो खर खर बोले धीरे से उसने नितार करके जैसे ही हीरा ही को प्राप्त किया जोर से पुकारी बहुजी मिल गई मिल गई माँ मिल गई मिल गई हीरा मिल गया मिल गया तो मद भक्तिम लभते मद भक्तिम कुरते नहीं है मद भक्तिम लभते पराम जो ज्ञान है वह सात्विक होने के कारण ज्ञानम चये संत उस ज्ञान का भी संन्यास हो जाता है कार्य कोटि का जो ज्ञान है उसका स्वर्ण कोटि का ज्ञान का संन्यास नहीं होगा सोनकोटि का ज्ञान तो स्वरूप में है परंतु तो कार्यकोटि का ज्ञान है जो ज्ञान है सांख्य रूप है तो परंतु जो भक्ति है वह चुनमय है इससे भक्ति नहीं गलेगी इसलिए श्रीमुख के वचन है कि मत भक्तिम लभते पराम न तो मत भक्तिम कुरते पराम भक्ति है चिन्मय ज्ञान है सात्विक सात्विक जो ज्ञान है स्वरूप ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं सात्विक जो ज्ञान है साधन का जो ज्ञान है वह तो गल जाएगा वह तो समाप्त हो जाएगा परंतु तो भक्ति समाप्त नहीं होगी जो भक्ति स्थायी होकर के अविनाशी होकर के विराजमान है यदि सत्संग उसने पहले किए हैं भक्ति का के प्रति उसके हृदय में आदर की भावना है और भक्ति को उसने कभी भी मायक करके नहीं माना है अध्यास रूप में नहीं माना है भक्ति को स्वरूप शक्ति करके यदि किसी ज्ञानी ने माना है तो ऐसे ज्ञानी की भक्ति उसे पार्षद रूप प्रदान कर देगी तो श्री शंकराचार्य भगवतपाद आदि शंकराचार्य वे श्री न ताप्नी उपनिषद में कह रहे हैं कि मद भक्तिम लभते परम वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है न तो जैसे हीरा गला नहीं था हीरा प्राप्त हुआ ऐसे ही मत और सास वो बहु पकार रही है कि मिल गया मिल गया प्राप्त कर लिया प्राप्त कर लिया ऐसे ही जो स्वरूप उसका दूर हो गया था जो स्वरूप उसका उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ था वो स्वरूप भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त करा दिया जाएगा और मुक्ता आप लीलिया भगवंतम भजन भगवान की भजन करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं तो ब्रह्मानंद मवाप्य जो ब्रह्म सायुज को प्राप्त हो गए थे और साधन कोटि का जो भजन था वो ज्ञान कहीं लुप्त तो हो गया था क्योंकि ज्ञान के विषय में शास्त्र में ये कहा गया कि ज्ञान वह वृत्ति व्याप्त है वह फल व्याप्त नहीं है ज्ञान के विषय में एक बड़ी शास्त्र की आज्ञा है कि ज्ञान सर्वदा वृत्ति व्याप्त होता है वह फल व्याप्त नहीं होता है ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान का नाश हुआ तो जो साधन कोटि का ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाएगा जैसे बत्ती के जल जाने पर दिए की लौ भी समाप्त हो जाएगी ईंधन के समाप्त होने पर जैसे अग्नि भी समाप्त हो जाती है यहां पर वृत्ति है बत्ती तो ज्ञान का एक स्वभाव है कि वह अंधकार का भी खाता है अंधकार को भी खाएगा और अपने आप को भी खाएगा अपने अधिष्ठान को भी खाएगा ज्ञान को स्वपर विरोधी कहा गया और स्वपर विरोधी करने पर एक और ज्ञान अज्ञान को खाएगा और दूसरी और अपने अधिष्ठान को भी खाएगा जिस बत्ती में वो लो जल रही है उस लो को भी वह ज्ञान खाएगा तो जब वृत्ति समाप्त होगी तो वृत्ति समाप्त होने पर ईंधन समाप्त होने पर जैसे जो अपने आप अंतर्धान हो जाएगी महाज्योति में जाकर के मिल जाएगी ऐसे ही ज्ञान वह समाप्त हो जाएगा और ज्ञान वृत्ति को भी खाएगा वृत्ति को खा करके ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा और उस समय आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो जाएगी तो ज्ञान वृत्ति व्याप्त है ज्ञान फल व्याप्त नहीं है बड़ा कठिन थोड़ा सा अंश परंतु तो आप लोगों के लिए तो मैंने <laughs> नित्य अनुभव करने का रोकरने बस। तो मैं ही समझ रहा हूं तो ज्ञान वृत्ति व्याप्त होता है ज्ञान फल भी नहीं होता है परंतु तो भक्ति फल व्याप्त भी, भी होती है फल की स्थिति में मोक्ष की स्थिति में साहिब जी की स्थिति में भी जाकर के भक्ति समाप्त नहीं होती है और यदि भक्ति महारानी कृपा करें तो मुक्त भी विग्रह करवा भगवंतम भजन्ति भगवान का भजन करते हुए विराजमान होते हैं तो यहां पर वही कह रहे हैं कि वृंदा ब्रह्मानंद मवाप्पे तीव्र तपसा तीव्र तप के द्वारा अज्ञान को समाप्त करने के लिए अज्ञान रूपी ईंधन को समाप्त करने के लिए तीव्र तप किसी ने किया जैसे तपयुक्त ऊष्मा युक्त जो दिए की ज्योति है वह अज्ञान को भी खा रही है शीत को भी खा रही है साथ के साथ में जो का है उसको भी बत्ती को भी खाती हुई जैसे विराजमान है ऐसे तीव्र द्वारा वृत्ति को भी जब नष्ट कर दिया गया है सम्यक प्रसादेश्वरम और ईश्वर की कृपा से माया के बंधन जहां माया का आवरण और विक्षेप वृत्ति ये दोनों की दोनों दूर हो गई है वहां ऐसे ब्रह्म को ही परतत्व के रूप में निरूपण करने पर भी श्रुतियां गोपा गो रूपा गो सकला इोपनिषदाह वे सारी श्रुतियां गो रूप होकर के गायों का रूप धारण करके विराजमान हुई और वृंदावन में आईपनिषदाह जितनी भी उपनिषद हैं वे वृंदावन में गाय बन करके विराजमान हुई और श्री श्याम सुंदर उन गायों को चरावे हैं सर्व सर्वोपनिषदो गोपाल नंदन श्याम सुंदर गोपाल बने और जितनी भी उपनिषद हैं वे गाय बनी उपमाने अभेद पूर्वक माने उपमाने उप पास में रह करके अत्यंत निकटता के पूर्वक माने समग्र रूप से सद्ध माने सत के तीन अर्थ बैठकर के जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाए एक अर्थ माने बैठना माने ज्ञान जहां ज्ञान को प्राप्त किया जाए और जहां सत का तात्पर्य है मारमा जहां अज्ञान को नष्ट किया जाए तो जो अज्ञान को नष्ट करके ब्रह्म में युज प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्रदान करें ऐसी वस्तु को उपनिषद कहा जाएगा उपनिषद अज्ञान के सद माने सदमाने सद माने ज्ञान को जहां अवैध रूप में प्राप्त कराएं उसका नाम श्री गुरुदेव के पास में बैठकर के जो वस्तु की प्राप्ति हो वो है उपनिषद उस उपनिषद उपनिषद सबके के विराजमान है कृष्ण वे उपनिषद कृष्ण के साथ में में ब्रज प्रीति कर रही हैं जैसे श्री लक्ष्मी जी मन में विचार करती हैं जय ते दिखम जन्म ना ब्रज श्रेते इंदिरा इंदिरा ब्रिज का श्रेष आश्रय ग्रहण करती हैं तो जैसे लक्ष्मी जी मन में विचार कर रही हैं कि आहा मेरे प्राण प्रिय हैं श्री नारायण और नारायण का ही एक स्वरूप लक्ष्मी जी ऐसा मानेंगी कि नारायण का ही एक स्वरूप श्री कृष्ण है नारायण के एक अवतार हम लोग तो नहीं मानेंगे हम तो ये कहेंगे कृष्ण के अवतार नारायण है परंतु लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि से ये मानेंगी कि नारायण के ही अनेक अवतारों में एक कृष्ण अवतार है भी तो अपने हिसाब से मानेंगे तो यदि मैं अपने ही प्यारे के श्री नारायण के कृष्ण रूप का ध्यान करती हूं और उनके साथ में विलास करती हूं तो मेरे पात्र वृत्ति में कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि तो नारायण के रूप ही श्री कृष्ण हैं उनकी दृष्टि में तो यदि मैं कृष्ण के प्रति आसक्त होती हूं तो मेरे पात्रवृत्ति में तो कोई आँच आएगी नहीं परंतु तो नारायण के चतुर्भुज रूप की अपेक्षा मुरनी मनोहर जो श्री कृष्ण का रूप है वह मेरे नारायण का मूल्य मनोहर रूप परम परम आकर्षक है इसलिए मुझे भी रास में स्थान मिल जाए तो बिलबंद में आकर के तपस्या करिए आई बिलबंद कब मिला है बिलबंद <laughs> <laughs> में आकर के लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है परंतु तपस्या करती हुई रह जाती है उनको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि लक्ष्मी में दो कमी है एक तो लक्ष्मी अपने आप को गोपी नहीं मानती है अपने आप को देवी मानती है और दूसरा श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया है स्वतंत्र तो उपासना कर रही हैं तो ठाकुर कह देते हैं कि भैया हम हैं गोप जो गोपी होगी वो हमारे साथ में रास करेगी देवी है तो हाथ जोड़ते हैं कहीं किसी देवता का पल्ला पक्का यहां पर रास नहीं मिलेगा तो लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं होती है फिर लक्ष्मी थोड़ी सी ठसक रखती है कि मैं तो देवी हूं राधिका तो मानवी है तो देवी होकर के मानवीय की पूजा क्यों करूं तो राधिका कहती है पूजा नहीं करे तो जा हमारे परकर में आने की जरूरत नहीं है तुझे हमारे साथ में मिल करके रास्तू कर नहीं सकती है तो लक्ष्मी तप कर रही हैं ना राधिका की कृपा मिलती है ना कृष्ण की कृपा मिलती है गोप होने के कारण कृष्ण देवी को अपनाते नहीं है और यदि देवी देवी पने की ठसक रख करके राधिका का अनुगत्य ग्रहण नहीं करती है तो राधे का उसको अपने साथ रास की क्रीड़ा में अपनी सहयोगी बनाने के लिए सखी बनाने के लिए तैयार नहीं तो लक्ष्मी भी जैसे प्रार्थना करती हैं परंतु तो श्रुतियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि श्रुतियों ने राधे का अनुगति भी ग्रहण कर लिया और गोपी भाव भी ग्रहण कर लिया गौ भाव भी ग्रहण कर लिया तो गाय बन करके श्रुति विराजमान हो गई इससे कृष्ण उन गायों का संरक्षण करते हैं गायों से प्रीति करते हैं गायों को अपने परकल लीला का एक उपकरण बना करके उनके साथ में क्रिया करते हैं जबकि लक्ष्मी के साथ में ऐसा नहीं होता है उपनिषदों को गोपी रूप की प्राप्ति हो गई शुद्चरी होकर के विराजमान हुई परन्तु लक्ष्मी शुद्चर्य होकर के लक्ष्मी प्रिया होकर के विराजमान नहीं हुई वे नारायण की प्रिया ही बनी रही तो तीव्र तपसा। के हृदय में जब गोपियों के सौभाग्य की प्राप्ति हुई श्रुतियों ने तपस्या की और तपस्या करके श्री कृष्ण का ध्यान गोपाल का ध्यान किया गोपाल का ध्यान करके श्रुतियों को उस समय गोपी रूप की प्राप्ति हो गई उपनिषदों को गायों के रूप की प्राप्ति हो गई और सम्यक प्रसादेश्वरम तप करके श्री कृष्ण की गोपाल की आराधना करके उनको गोपी रूप की प्राप्ति हो गई और गौ रूपा सकला उपनिषद कृष्ण रमनते ब्रजे इस ब्रज में कृष्ण में वे रमन करते हुए विराजमान हुए वृंदारण्य तुरंत तो दिव्य रसदम नित्यम चरंत और वे उपनिषद श्री में दिव्य रस को प्रदान करने वाले जो तृण है उनको चर रहे हैं और के दिव्य अः तृण उनको रस को प्रदान करने वाले तृण को चरते हुए विराजमान हो रहे हैं और राधा कृष्ण कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसास्वादेन पूर्णा स्थिति और श्री राधिका कृष्ण इनके मधुर आस्वाद को प्राप्त करते हुए इनके लीला का दर्शन करके श्री किशोरी जी की आनुगति को ग्रहण करके वे श्रुतियां वे श्री वृंदावन में स्थिता पूर्णाह पूर्ण होकर के स्थित हुई और उन्होंने अब स्वरूप का आस्वादन किया स्वरूप का आस्वादन भी नराकृत लीना में जैसी सेवा की प्राप्ति है वैसी सेवा की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं है ऐसे आस्वाद को प्राप्त करते हुए वे विराजमान हुई ऐसे शिव वृंदावन जहां श्रुति भी उपनिषद भी आकर के तप करते हैं वे शिव मेरे ऊपर कृपा करें धाम की कृपा होगी तो धामी का आविर्भाव होगा धाम में ही धामी की मधुरमा का पूर्ण आस्वादन प्राप्त होगा इसलिए मैं धाम का सेवन करते हुए विराजमान हूं और इस धाम के दृश्यमान जो रूपता है कुरुपता उस की अपेक्षा जो ध्यय सौंदर्य है उसका ही निरंतर निरंतर आस्वादन प्राप्त कर रहा हूँ भोवेश वृंदावन धाम की जय लालीलाल की जय जय जय श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जयता